भय से अभय की और सदगुरुषो के प्रवचनाशों का अभूतपूर्व संकलन ट्रैक 18 निरर्थकता बोध से अभय यह आरोप सही है कि महावीर और बुद्ध यह कहकर कि जीवन दुख ही दुख है भारत और एशिया के जीवन को सदियों सदियों के लिए विपन्न और दुखी बना गए और क्या यह जीवन स्वीकार की दृष्टि स्वस्थ आध्यात्म अध्यात्म कही जा सकती है पहली बात न तो कोई तुम्हें आनंदित कर सकता है न कोई तुम्हें विपन्न कर सकता है जो भी तुम होते हो तुम्हारा ही निर्णय बहाने तुम कोई भी खोज लो महावीर ने कहा जीवन व्यर्थ है कहा ताकि तुम महाजीवन में जाग सको तुमने अगर गलत पकड़ा और तुमने इस जीवन को भी छोड़ दिया और नीचे गिर गए महाजीवन में ना उठे एक जगह तुम खड़े थे सीढ़ी पर और महावीर ने कहा छोड़ो ऐसे आगे बढ़ो छोड़ा तो तुमने जरूर लेकिन पीछे हट गए कसूर तुम्हारी समझ का है जीवन में सदा ही उत्तरदायित्व तो हमारा है दूसरों पर टालने की आदत छोड़ो महावीर ने कहा था ताकि तुम महाजीवन की तरफ उठो जीवन की निंदा की थी किसी परम जीवन की प्रशंसा के लिए इस जीवन को जिसे तुम जीवन कहते हो जीवन कहने जैसा क्या है इसमें संपन्न होकर भी क्या मिलेगा यह मिल भी जाए तो कुछ मिलता नहीं खो भी जाए तो कुछ खोता नहीं स्वप्नवत है स्वप्न से जागने को कहा था तुम स्वप्न से जागे तो नहीं और महातंद्रा में खो गए तुम्हारे दृष्टिकोण में तुम्हारी व्याख्या में कहीं भूल हो गई तुम्हारा भास से भ्रांत है महावीर को तो देखो विपन्न दिखाई पड़ते और संपन्नता क्या होगी महावीर से ज्यादा सुंदर महिमा मंडित परमात्मा की कोई और छवि देखी महावीर से ज्यादा आलोकित विभा में और कोई विभूति देखी कहीं और देखा है ऐसा ऐश्वर्य जैसा महावीर में प्रकट हुआ जैसी मस्ती और जैसा आनंद और जैसा संगीत इस आदमी के पास बजा कहीं और सुना है कृष्ण को तो बांसुरी लेनी पड़ती तब बजता है संगीत महावीर के पास बिना बांसुरी के बजा है मीरा को तो नाचना पड़ता है तब बजता है संगीत महावीर के पास बिना नाचे नचाए ना कोई सहारा ना लिया वीणा का भी नहीं नृत्य का भी नहीं बांसुरी का भी नहीं कृष्ण तो सुंदर लगते मोर मुकुट बांधे महावीर के पास तो सौंदर्य के लिए कोई भी सहारा नहीं बेसहारे निरालंब लेकिन कहीं और देखा है परमात्मा का ऐसा आविष्कार जीवन की ऐसी प्रगाढ़ता ऐसा घना आनंद तो महावीर जीवन के विपरीत तो नहीं हो सकते नहीं तो सूख जाते जैसे जैन मुनि सुखे जीवन के विपरीत तो नहीं हो सकते नहीं तो क्रूप हो जाते जैसे जैन मुनि हो गए सिकुड़ जाते जीवन को छोड़ा है लेकिन सिकुड़े नहीं मृत्यु को वरण किया है महामृत्यु को वरण किया है लेकिन मरे नहीं मृत्यु उन्हें और निखार दे गई मृत्यु को स्वीकार करके उनका जीवन और भी संपन्न हुआ है और भी गहन धन की वर्षा हुई तुम तो मृत्यु से डरे डरे जीते हो महावीर को वो डर भी ना रहा उनका जीवन अभय हुआ है तुम घबराए हो धन छिन ना जाए तो धन भी हो धन से ज्यादा तो घबराहट आ जाती कि छिन ना जाए महावीर ने धन छोड़ा इतना ही मत देखो साथी घबराहट भी तुरोहित हो गई है जब धन ही ना रहा तो छिनने की बात ही कहां उठती है महावीर ने वह सब छोड़ दिया जिसके साथ भय आता हो वह सब छोड़ दिया जिसके साथ चिंता आती हो लेकिन ध्यान रखना छोड़ने पर जोर नहीं है पाया चिंता मुक्त जीवन दशा पाई अपूर्व शांति पाई अभय पाया सत्य प्रकट हुआ महावीर से ऐसा बहुत कम हुआ है महावीर को अगर गौर से समझो तो पहली बात तो यह समझनी चाहिए कि महावीर के पास कोई भी कारण नहीं है जीसस का सम्मान है सूली कारण जीसस अगर सूली पर न चढ़े होते न चढ़ाया गए होते ईसाइयत पैदा ना होती इसलिए क्रास प्रतीक बन गया जीसस के दुख ने करोड़ों लोगों की सहानुभूति को आकर्षित कर लिया दुख सदा सहानुभूति आकर्षित करता है कृष्ण की बांसुरी के स्वर हैं पशु भी नाच उठे पक्षी भी आनंदित हुए दौड़ पड़े स्त्री पुरुष महावीर के पास क्या है न बांसुरी है न सूली है महावीर निपट खड़े नग्न वस्त्र भी नहीं कुछ भी नहीं है जिस कारण लोग महावीर के पास जाएं, फिर भी लोग गए फिर भी इन चरणों में लोग झुके कृष्ण ने तो कहा सर्वधर्मानु परित्यज मामे कम शरणमृ सब छोड़ मेरी शरण आ तो भी अर्जुन झिझका झिझका शरण आया उसकी झिझक से ही तो गीता पैदा हुई संदेह करता ही चला गया महावीर ने कहा किसी की शरण जाने की कोई भी जरूरत नहीं मेरी शरण मत आओ अपनी शरण जाओ फिर भी लोग महावीर के चरणों में आए जरूर कुछ महिमापूर्ण घटित हुआ है कुछ अनूठा लोगों को दिखा है जैन धर्म से खो गई वो अनूठी बात वो दूसरी बात है उससे महावीर को मत जोड़ो जैन धर्म तुम्हारा है जैन धर्म तुम्हारी व्याख्या है महावीर के संबंध में जैन धर्म वो नहीं है जो महावीर ने दिया है जैन धर्म वो है जो तुमने लिया है महावीर ने जो कहा है वो तो कुछ और है तुमने जो पकड़ा है समझा है वो कुछ और है तुम्हारी समझ के संग्रह का नाम तुम्हारा शास्त्र तुम्हारा धर्म तुम्हारी सभ्यता संस्कृति निश्चित ही कल ही मैं आपसे कहता था कि चौबीसों तीर्थंकर जैनों के छत्री युद्ध के मैदान से आए युद्ध की पीड़ा और युद्ध की हिंसा और युद्ध की व्यर्थता देखकर आए उनकी अहिंसा भय की अहिंसा नहीं है कायर की अहिंसा नहीं है महावीरों की अहिंसा है देख के कि हिंसा में तो कायरता ही है उन्होंने हिंसा का त्याग किया लेकिन फिर क्या हुआ जैन धर्म बना तो वणिकों से वैश्यों से जैनियों में तुम्हें छत्री ना मिलेगा सब दुकानदार हैं कैसी दुर्घटना घटी जिनके सब तीर्थंकर छत्री हैं उनके सब अनुयायी दुकानदार हैं नहीं जिन्होंने पकड़ा है उन्होंने कुछ और अर्थ से पकड़ा है उन्होंने कहा ना किसी को मारेंगे ना कोई हमें मारेगा ना झगड़ा झांसा करेंगे ना पिटेंगे उन्होंने अहिंसा परमोधर्मा का उद्घोष किया उनका कहा यह बात बड़ी अच्छी है ये तो ढाल की तरह कि हम मरने मारने में विश्वास ही नहीं रखते मगर जरा जैनियों की तरफ देखो इनकी अहिंसा में अभय है भय ही भय को तिल मिलाता पाओगे ये भय के कारण अहिंसक है यह डरे हैं कि कोई मारे ना कोई लूटे ना कोई खसोटे ना कोई झंझट ना करे तो स्वाभाविक है अहिंसा की चर्चा करो महावीर की अहिंसा मृत्यु के पार जो अनुभव है उससे आती है जैनों की जो अहिंसा है जीवन का ही अनुभव नहीं मृत्यु के अनुभव की तो बात दूर एक जैन ने प्रश्न पूछा है कि आप कहते हैं कि वो परम अवस्था तो शून्य की है तो ऐसे शून्य को पाकर क्या करेंगे इससे तो यही जीवन ठीक कम से कम सुख दुख का अनुभव तो होता है शून्य का डर इससे वो स्वर्ग नरक, सुख दुख कुछ भी हो झेलने को तैयार है मिटने को तैयार नहीं सुन यानी मिटना ना तुम यहां मिटने को तैयार हो ना तुम वहां मिटने को तैयार हो बचना चाहते हो बचाओ भय की अभिव्यक्ति है अब जिन मित्र ने पूछा है दुख को भी पकड़ने को तैयार है कम से कम रहेंगे तो बचेंगे तो दुखी सही नर की सही मगर मिटने को तैयार नहीं और जीवन का परम सत्य यही है कि जब तक तुम अपने को पकड़े हो तब तक मिटते रहोगे और जिस दिन तुम अपने को छोड़ दोगे और जिस दिन तुम शून्य होने को तैयार हो जाओगे उसी क्षण पूर्ण घटित होता है तत् क्षण घटित होता है उस क्रांति में फिर एक क्षण भी प्रतीक्षा नहीं करनी होती तुम इधर शून्य होने को तैयार हुए कि तुम पूर्ण हुए फिर कोई बाधा ना रही कोई भय ना रहा तो बाधा कैसी तुम जब मिटने तक को तत्पर हो गए तो तुम्हारी कोई पकड़ ना रही जो शून्य होने को राजी है वो धन को थोड़ी पकड़ेगा जिसने अपने को ही ना पकड़ा वो धन को क्या पकड़ेगा सारी पकड़ के भीतर पहली पकड़ तो अपनी पकड़ है तुम धन को किस लिए पकड़ते हो धन के लिए ही थोड़ी कोई धन को पकड़ता है अपने को पकड़ता है इसलिए धन को पकड़ता है क्योंकि धन सुरक्षा देता है भविष्य में व्यवस्था देता है कल घबराहट न होगी तिजोड़ी है बैंक में बैलेंस है बीमारी आए बुढ़ापा आए कुछ भी हो तो धन सुरक्षा का आश्वासन देता है तुम अपने को पकड़ते हो इसलिए धन को पकड़ते हो तुम अपने को पकड़ते हो इसलिए पत्नी को बच्चे को पकड़ते हो उपनिषद कहते हैं कोई पत्नी को थोड़ी प्रेम करता है लोग अपने को प्रेम करते हैं इसलिए पत्नी को प्रेम करते हैं पत्नी तो बहाना है तुम कहते हो कि तुमसे मुझे प्रेम है लेकिन तुम्हारे प्रेम का अर्थ कितना है क्या है अर्थ इतना ही अर्थ है कि तुम्हारे होने के कारण मैं प्रफुल्लित होता हूं तुम हो तो मैं सुख पाता हूं लेकिन तुम साधन हो साध तो में ही हो तुम अपने बच्चों को प्रेम करते हो उनको पकड़ते हो किस लिए बुढ़ापे के सहारे तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं के लिए कंधा देंगे भविष्य में तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेंगे तुम तो पूरा ना कर पाओगे ये तुम्हें पता है महत्वाकांक्षाएं अनंत वासनाएं दुष्पूर है बहुत है जीवन बड़ा छोटा है गया, गया। हाथ से बहा बहा है तुम तो पूरा ना कर पाओगे तुम्हारे बच्चे तुम्हारी याद पूरी करेंगे परंपरा को जारी रखेंगे बाप का नाम बचाएंगे तुम तो जा चुके होगे लेकिन बच्चों के सहारे किसी तरह तुम अपनी शाश्वतता खोजते हो तुम सोचते हो चलो और तरह का अमरत्व तो संभव नहीं है इसी बहाने बच्चों में जीते रहेंगे मेरा ही तो खून है मेरे ही तो जीवाणु है चलो ये देहना रहेगी बच्चों में जियेंगे बाप बेटे में जीता है मां बेटे में जीती ऐसी परंपरा बनती हम ना रहेंगे हमारा तो कोई रहेगा इसलिए तुम हमारे को पकड़ते हो पर सारी पकड़ भीतर मैं की है जिसने समझने की कोशिश की वो धन को नहीं छोड़ेगा धन छोड़ने से क्या लेना देना क्योंकि धन तो गौण है असली बात तो मैं की पकड़ छोड़ने की है तुम्हें रांची होना है ऐसी घड़ी के लिए कि जहां मैं भी न रह जाऊ तो भी क्या हर्ज क्या हर्ज है क्या मिटेगा क्या खो जाएगा तुम्हारे हाथ में क्या है तुम मुट्ठी खोलने से डरते हो क्योंकि मैं कहता हूं मुट्ठी खाली तुम कहते हो उससे तो मुट्ठी बंधी रहे चाहे तकलीफ होती बांधे रखने में होती रहे कम से कम बंधी तो है लोग कहते हैं बंधी लाख की खाली है मगर कहते हैं बंधी लाख की क्योंकि जो दिखाई नहीं पड़ता तो मान लो लाख हैं करोड़ हैं जो भी मानना है मान लो खोलो लाख गए मुट्ठी खाली है लेकिन तुम बांधो कि खोलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुट्ठी खाली है तुम कहते हो इससे तो दुखी बेहतर सुख का आभास बेहतर कम से कम है तो ये अनुयायी की आवाज है जिसने पूछा है वो जैन है ये महावीर की आवाज नहीं महावीर तो कहते ही यही है कि छोड़ो परिग्रह छोड़ो संसार छोड़ो वासना ताकि इस सब छोड़ने में जो इन सब के पीछे छिपा है और अपने को बचा रहा है वो तुम्हें प्रकट हो जाए कि मूल में तो तुम अहंकार को बचा रहे हो अपने को बचा रहे हो सब बहाने छोड़ो तो साफ दिख जाए पड़ जाएगा कि अपने को बचाने में लग लेकिन बचाने में सार क्या है और बचा बचा के तुम बचाओगे कैसे या तो तुम बचोगे ही अगर वो तुम्हारा स्वभाव है और अगर स्वभाव में ही अमृतव नहीं है तो तुम लाख बचाओ बच ना सकोगे इसलिए महावीर कहते हैं छोड़ो ये आपदापी छोड़ो ये बचने की आकांक्षा ये जीवेशना छोड़ो जीवेशना सभी पापों का आधार है मैं जीना चाहता हूं चाहे फिर दूसरों को मार के भी जीना पड़े तो भी जीऊंगा मैं जीना चाहता हूं मुझे क्या फिक्र कि कौन मरता है तो महावीर की सारी अहिंसा का सूत्र यही है कि तुम्हारे जैसे ही सभी जीना चाहते तुम वही करो उनके साथ जो तुम अपने साथ करना चाहते हो तो तुम किसी को मारो मत लेकिन जो किसी को न मारेगा वो मरना शुरू हो जाएगा ये जीवन तो बड़ा संघर्ष यहां तो तुम दूसरे की गर्दन न दबाओ तो कोई तुम्हारी गर्दन दबाएगा यहां तो सुरक्षा का सबसे श्रेष्ठ उपाय आक्रमण मैख्यवली से पूछ, महावीर से अहिंसा समझ लो मैख्यावली से हिंसा समझ लो मैख्यावली कहता है कि इसके पहले की कोई हमला करो हमला करो इसके पहले की कोई तुम पर हमला करे हमला कर दो मौका मत दो पहल का अन्यथा तुम पिछड़ी गए संघर्ष में मार लो मार डालो इसके पहले कि कोई तुम्हें मारे यही सूत्र है जीवन में संघर्ष का अपने को बचाने का बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती तुम शक्तिशाली बनो और दूसरों को पीते चले जाओ उसी में तुम्हारा जीवन है महावीर कहते है, ऐसे जीवन को क्या करोगे इस जीवन का सार भी क्या है अर्थ भी क्या है बच भी जाएगा तो क्या बचेगा हाथ क्या लगेगा हाथ लाई क्या होगी महावीर कहते हैं सब देखा सारा जीवन झूठा है ब्रांड है यह दूसरे को मारने योग्य तो है ही नहीं अगर दूसरे को बचाने में अपने को मिटा भी देना पड़े तो मिटा दो इसमें कुछ हर्जा नहीं कुछ जा नहीं रहा है और महावीर इतने आश्वस्त के यह कहते हैं क्योंकि वो जानते हैं जो तुम्हारे भीतर अंतरतम में छिपा है उसकी कोई मृत्यु नहीं जिसे तुम बचा रहे हो वो तुम्हारी झूठी प्रतिमा है वो तुम्हारा स्वयं के प्रति झूठा भाव है जिसे तुम बचा रहे हो अहंकार वो तो मरेगा वो तो समाज का दिया हुआ है मौत के साथ समाप्त हो जाएगा तुम जैसे आए थे कोरे कुआरे जन्म के साथ ऐसे ही कुरे कुंवरे तुम मृत्यु के साथ जाओगे तुम्हारा नामधाम पता ठिकाना सब यहीं छूट जाएगा और वो जो मृत्यु के पीछे भी चला जाता है तुम्हारे साथ और जन्म के पहले भी तुम्हारे पास था उसकी कोई मृत्यु नहीं तुम दौड़ छोड़ो बचने की तो तुम्हें उसका पता चलेगा जो सदा ही बचा हुआ है तुम अपनी सुरक्षा ना करो तो तुम्हें उसका पता चल जाएगा जो सदा सुरक्षित है जब मैं कहता हूं शून्य होने की बात तो उसका कुल इतना ही अर्थ है कि पूर्ण तुम हो इधर तुम शून्य होने को राजी हुए तो तुम्हारी दौड़ धूप मिटी दौड़धूप मिटी तो सारी चेतना मुक्त हुई दौड़धूप से चेतना घर लौटी बाहर नहीं जाओगे तो कहां जाओगे घर आओगे घर आने का कोई रास्ता थोड़ी है बस बाहर जाना छोड़ देना है कि घर आ गए घर तो तुम हो ही तुम्हारी वासना ही भटकती है दूर दूर यहां तुम बैठे मुझे सुन रहे हो हो सकता है तुम यहां सिर्फ बैठे हो शरीर की भांति तुम्हारी वासना कहीं और भटकती कलकत्ते में हो दिल्ली में हो बंबई में हो तो जितना तुम्हारा मन बंबई में चला गया मुझे सुनते वक्त उतने तुम यहां नहीं हो अगर तुम्हारा पूरा मन ही बंबई में चला गया तो तुम यहां बिल्कुल नहीं हो यहां तुम्हारा होना न होना बराबर से तुम होते न होते कोई फर्क नहीं पड़ता सिर्फ एक प्रतिमा बैठी है जिसमें कोई प्राण नहीं क्योंकि प्राण तो वासना में भटक गए तुम कहीं जाते थोड़ी हो बाहर वासना में मन उलझा कि तुम बाहर गए वासना बहिर्गमन का मार्ग है वासना बाहर जाना है क्षण को भी अगर तुम बाहर न जाओ तो तुम जाओगे कहां फिर जब बाहर जाने के सब सेतु टूट गए सब द्वार दरवाजे बंद हो गए सब मार्ग व्यर्थ हो गए न तुम धन में गए न तुम पद में गए न तुम प्रेम में गए तुम कहीं बाहर गए ही नहीं तो तुम अचानक अपने को घर में बैठा हुआ पाओगे जहां तुम सदा से बैठे हुए हो हु। जहां से तुम क्षण भर को भी हटे नहीं तिल भर को भी हटे नहीं जहां से हटने का कोई उपाय नहीं उसी को महावीर स्वभाव कहते उसी को महावीर धर्म कहते जिससे हटा ना जा सके जिसे खोकर भी खोया ना जा सके जिसे मिटाकर भी मिटाया ना जा सके जिसे तुम लाखों जन्मों में चेष्टा कर कर के भटक भटक के भी नहीं अपने से छोड़ा पाए हो वही तुम्हारा स्वभाव जो छूट जाए वो परभाव है तुम्हारे वस्त्र छीने जा सकते हैं वो तुम्हारा स्वभाव नहीं तुम्हारा शरीर छिन जाता है वो तुम्हारा स्वभाव नहीं तुम्हारा मन भी छिन जाता है वो भी तुम्हारा स्वभाव नहीं देह और मन के पार कुछ है अनिर्वचनी जैसे नक भी छीना जा सका है न छीना जा सकता है बादल घिरते हैं आकाश में इससे कुछ आकाश नष्ट नहीं हो जाता क्षण भर को दिखाई नहीं पड़ता खो जाता है ओझल हो जाता है पर मिटता थोड़ी फिर बादल चले जाते हैं वर्षा समाप्त हुई बादल विदा हो गए आकाश अपनी जगह खड़ा है ऐसी ही वासनाएं आती हैं तुम्हारे अंतर आकाश में क्षण भर को घिरी है शोरगुल मचता है गड़गड़ाहट होती है बिजलियां चमकती हैं क्रोध है लोभ है मोह है माया है हजार तरह के बादल घिरते हैं गड़गड़ाहट होती है वासना बरसती है फिर जिस दिन भी बोध समलेगा, गए बादल इससे तुम खराब थोड़ी हो गए तुम्हारा कुआरापन कुछ ऐसा है कि खराब हो ही नहीं सकता बादल सदा आएगा जाएगा आकाश तो कुरा बना रहता है आकाश व्यविचारित थोड़ी होता है रेखा भी तो नहीं छूट जाती बादल की छाया भी तो नहीं छूट जाती बादल की पदचिन्ह चिन्ह खोज कर भी तो न खोज पाओगे कोई हस्ताक्षर तो बादल कर नहीं जाता कि यहां मैं आया था कोई नाम ठिकाना भी नहीं छूट जाता ऐसे ही तो तुम्हारी देह खो जाती कितनी देहें इस पृथ्वी पर रही हैं तुमसे पहले तुम कुछ नए हो वैज्ञानिक कहते हैं जहां तुम बैठे हो वहां कम से कम दस लाशें गढ़ी जितनी जगह तुम बैठने के लिए लेते हो वहां कम से कम दस आदमी मर चुके गढ़ चुके खो चुके वहीं तुम भी खो जाओगे ये तो आदमियों की बात हुई अब जानवरों का, का हिसाब करो कीड़े मकोड़ों का हिसाब करो मक्खी मच्छरों का हिसाब करो वृक्ष पौधों का हिसाब करो तो तुम जहां बैठे हो वहां अनंत जीवन हुए और खो गए वहीं तुम भी खो जाओगे खोही खोते ही चले जा रहे हो प्रति क्षण खिसकते जा रहे गड्ढे में मौत पास आती चली जाती है एक एक क्षण जीवन रिक्त होता चला जाता है बूंद बूंद करके घड़ा खाली हो जाएगा लेकिन फिर भी तुम हो जो कभी खाली नहीं होगा जो संसार से मिला है संसार वापिस ले लेता है लेकिन कुछ तुम्हारे पास है जो तुम्हें किसी से भी नहीं मिला जो बस तुम्हारा है वही तुम्हारी संपदा है वही तुम्हारी आत्मा है जब कहते हैं शून्य हो जाओ तो उसका कुल इतना ही अर्थ है बादलों से शून्य हो जाओ ताकि आकाश से पूर्ण हो जाओ उसका इतना ही अर्थ है व्यर्थ से शून्य हो जाओ ताकि सार्थक का विर्भाव होने लगे बाहर से शून्य हो जाओ ताकि भीतर की धुन बजने लगे बाजार में खड़े हो भीतर तो धुन बजती ही रहती ही, सुनाई नहीं पड़ती बाजार का शोरगुल भारी भीतर आओ थोड़ी आंख कान बंद करो छोड़ो बाजार को भूलो बाजार को तो भीतर की धुन सुनाई पड़ने लगे अनाहत का नाद सुनाई पड़ने लगे अहिरनिस बज रही है वो वीणा क्षण भर को भी उस कल का नाद में बाधा नहीं पड़ती पर बड़ा सूक्ष्म है नाद जब तुम सुनने में सजग होोगे जब तुम्हारा श्रवण सधेगा जब तुम्हारे कान भीतर की तरफ मुड़ेंगे और जब तुम धीरे दीर धीरे बारीक को बारीक तम को पकड़ने में कुशल हो जाओगे तब तब तुम्हें उस वीणा का नाश सुनाई पड़ेगा जिसको योगी अनाहत कहते हैं। और सब नाद तो आहत है दो चीजों की टक्कर से पैदा होते हैं मैं हाँ ताली बजाऊं तो दो हाथ टकराते एक हाथ से तो ताली बजती नहीं लेकिन एक नाद है तुम्हारे भीतर जो अहिरनिश चल रहा है वो आहत नाद नहीं वो दो हाथ की ताली नहीं एक हाथ की ताली वो किन्हीं दो चीजों की टकराहट से पैदा नहीं हुआ अन्यथा किसी ना किसी दिन बंद हो जाएगा जब दो चीजें न टकराएंगी तो बंद हो जाएगा वो तुम्हारा स्वभाव होंगार प्रणव वो तुम्हारा स्वभाव है ये तुमने कभी सोचा हिंदू है जैन है बौद्ध हैं भारत में ये तीन महाधर्म पैदा हुए है तीनों के विचारों में बड़ा भेद है जमीन आसमान का भेद है तीनों की सैद्धांतिक धारणाएं भिन्न हैं तीनों के ढांचे अलग हैं मार्ग अलग है पथ अलग है कोई समर्पण का मार्ग है कोई संकल्प का कोई संघर्ष का मार्ग है कोई शरणागति का कोई पूजा प्रार्थना भक्ति का कोई ध्यान समाधि का लेकिन एक बात इन तीनों धर्मों ने स्वीकार की है वो है ओंकारष वो है ओम का नाद, उसे इंकार करने का उपाय नहीं क्योंकि जब भी कोई भीतर गया है तो उस नाद को सुना है जब भी कोई भीतर गया है तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं कोई अपवाद नहीं कि वो नाद न सुना हो वो जीवन नाद है ब्रह्म नाद है तो जब हम कहते हैं सुनने हो जाओ तो अर्थ इतना ही कि बाहर के सुरगुल से सुनने हो जाओ और अभी तो तुम जो भी जानते हो सब बाहर का शोरगुल है इसलिए कहते हैं तुम जो हो उससे बिल्कुल शून्य हो जाओ अभी तो तुमने व्यर्थ को ही जोड़ जोड़ के अपनी प्रतिमा बनाई है अभी तो तुमने कागज पत्थर को जोर जोड़, जोड़ के अपनी प्रतिमा बनाई है अभी तो शाश्वत का तुम्हारी प्रतिमा में कोई भी संबंध नहीं अभी तो तुम कहते हो यह मेरा नाम है यह मेरी जाति है यह मेरा धर्म है यह मेरा घर है यह मेरा कुल है यह मेरा देश है ये मैं हिंदू हूं कि जैन हूं कि मुसलमान हूं कि ईसाई हूं कि मैं गरीब हूं कि अमीर हूं कि शिक्षित कि अशिक्षित कि गोरा कि काला कि सम्मानित कि अपमानित कि साधु कि असाधु अभी तो तुमने जो भी जोड़ा है बाहर से जोड़ा है यह तो दूसरों ने जो कहा है उसको ही तुमने इकट्ठा कर लिया है इसलिए कहते तुम अपने से खाली हो जाओ यह सब कूड़ा कर हटाओ और घबराने की कोई जरूरत नहीं तुम बेफिक्र कूड़ा करकट हटाओ क्योंकि जो कूड़ा करकट नहीं है उसे तुम हटाओ भी तो भी हटा ना सकोगे इसलिए भय की कोई जरूरत नहीं इसलिए डर डर के हटाने की जरूरत नहीं कहीं ऐसा ना हो कि हीरे खो जाएं वो हीरे कुछ ऐसे हैं कि खो ही नहीं सकते इसलिए तुम आग भी लगा दो इस मकान में तो भी कुछ बिगड़ेगा नहीं तुम खालिश साबित निकलाओगे क्योंकि तुम्हारा स्वभाव जलता नहीं नैनम छिदनती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न आग उसे जलाती न शस्त्र उसे छेदते अमृतत्व तुम्हारा स्वभाव है लेकिन अनुयायी की भाषा है वो घबराता है वो कहता है ऐसे तो संसार में बने रहे चलो झूठे ही सही कुछ तो है सुख मान्यता ही सही मिलते नहीं आशा ही बंधाते हैं कुछ तो है दुख है चलो कोई हर्जा नहीं हम तो हैं कांटे भी चुभते हैं चलो सह लेंगे जूते पहन लेंगे दवा खोज लेंगे मलहम कर लेंगे ऐसे रास्तों पर ना जाएंगे जहां कांटे लेकिन कम से कम हम तो हैं लेकिन इस हम को करोगे क्या इस अहम को करोगे क्या मुश्किल नहीं है मौत आजमाओ तो सही मर जाने से पहले क्यों मरे जाते हो महावीर का सारा शिक्षण मृत्यु का शिक्षण शून्य होने की कला है पर शून्य होने की कला ही पूर्ण होने की कला है चाहे दोनों में से कुछ भी शब्द चुन लो लेकिन मैं कहूंगा तुम शून्य ही चुनना पूर्ण को चुना के तुम चूके क्योंकि पूर्ण के साथ लोभ आया तुमने कहा अरे तो हम पूर्ण हो जाएंगे गजब पकड़ा अहंकार ने रस वही अहंकार जिसको छुड़ाना है छूटना है जिससे पूर्ण होने की आकांक्षा से भर गया फिर तुम्हारे गुब्बारे में और हवा भरने लगेगी फिर अहंकार और बड़ा होने लगेगा पूर्ण होने का नशा छा गया इसलिए ज्ञानियों ने सुनने की भाषा कही है जानते हुए कि अंतिमता पूर्ण घटता है लेकिन तुमसे कहना उचित नहीं तुमसे कहना खतरनाक है महावीर ने जो कहा उसको तुमने वैसा ही नहीं सुना है जैसा उन्होंने कहा था अन्यथा यह दुर्दिन ये दुर्दशा ये दारिद्र ये दीनता न घटती इसलिए जो लोग ऐसा लांछन लगाते ऐसा विवाद खड़ा करते उनके विवाद में तथ्य तो है लेकिन तथ्य का इशारा तुम्हारी तरफ है उन्हीं की तरफ है तथ्य का इशारा महावीर की तरफ नहीं काश तुम महावीर को समझते तो इस देश में जैसा धन्य भाग फल इस देश में जैसे महिमावान फूलों का जमघट जुड़ जाता वैसा कहीं भी नहीं हो पाता अगर महावीर को समझे होते तो तुम्हारे भीतर जो अपरसीम है वो प्रकट होता तुम्हारे चारों तरफ प्रकाश मंडल निर्मित होता ना भी कुछ तुम्हारे पास होता तो भी तुम समृद्ध होते और अभी तो हालत ऐसी है कि सब कुछ भी तुम्हारे पास हो तो भी दरिद्रता कहां मिटती तुमने धनी आदमियों की दरिद्रता नहीं देखी तो फिर तुमने कुछ भी नहीं देखा तुमने शक्तिशालियों की शक्तिहीनता नहीं देखी तुमने पदधारियों की नपुंसकता नहीं देखी अकड़ के झंडों के पीछे कमजोरी के सिवा और क्या है जितने बड़े झंडे हाथ में जितने ऊंचे डंडे हाथ में उतनी हीनता भीतर छिपी है हीनता ना हो तो कौन डंडे और झंडे लेकर यात्राएं करता है क्या जरूरत है किसको दिखाना है जिसको अपना स्वरूप दिख गया उसको दिखाने को अब कुछ भी ना बचा फिर तुम जिसे जिंदगी कहते हो और कहते हो जीवन का स्वीकार उसमें जिंदगी जैसा क्या है थोड़ा था ख्वाब में ख्याल को तुझसे मुआमला जब आंख खुल गई ना जिया था न सूत था मेरा तेरा संयोग सपने की कल्पना थी क्योंकि जब आंख खुल गई तो बकौल तुलसीदास हानि लाभ ना कछु बड़ा हिसाब था बड़ा धंधा किया था सपने में सुबह उठ के पाते हैं हानि लाभ ना कछु जिससे तुम जीवन कहते हो वो स्वप्न है अच्छा हो तुम उसे सपना कहो जीवन को अभी तुमने जाना नहीं और जिसे तुमने जाना है वो जीवन नहीं कोई मुझको दौरे जमा और मका निकलने की सूरत बता दो कोई यह मुझको कोई यह सुझा दो कि हासिल है क्या हस्ती राय से इस फिजुल की जिंदगी से मिलता क्या है कोई मुझे सुझा दो कि इसमें क्या अर्थपूर्ण कोई मुझे राह बता दो कि कैसे इस व्यर्थ के काराग्रह से मैं बाहर हो जाऊं कोई मुझको दौरे जमा और मकान निकलने की सूरत बता दो कोई यह सुझा दो कि हासिल है क्या हस्ती राय गां से इस व्यर्थ की दौड़ धूप से क्या हासिल कोई पुकारो की उम्र होने आई है फलक को काफिला है रोज और शाम ठहराए कोई पुकारो कहो आकाश को कि रोक अब ये काफिला सुबह और शाम का समय के पार होने की यात्रा होने दे समय में बहुत जी लिए सुबह होती शाम होती उम्र तमाम होती फिर वही सुबह फिर वही सांझ फिर वही दौरावा कोलू के बैल तरह घूमते हैं हम आंख पे पट्टियां अंधे की तरह लगता है यात्रा हो रही पहुंचते कहीं भी नहीं अगर यात्रा होती होती तो कहीं तो पहुंचते कभी ये तो सोचो पहुंचे कहां चलते बहुत हैं थक गए हैं बहुत पहुंचते कभी भी नहीं खड़े वहीं के वहीं है कैसी पागल ये दौड़ है जहां रत्ती भर यात्रा नहीं होती और जीवन पर जीवन चुकते चले जाते कोई पुकारो कि उम्र होने आई है फलक को काफिलाए रोज और शाम ठहराए मगर ये सुबह और शाम का काफिला आकाश नहीं ठहरा था तुम्ही को ठहराना पड़ेगा ये किसी के पुकारने की बात नहीं कोई दूसरा तुम्हारे सुबह शाम के काफिले को नहीं ठहरा सकता ये तो सुबह शाम की धारा चलती ही रहेगी तुम ही धारा के बाहर हो जाओ ये संसार तो चलता ही रहेगा चलता ही रहा है तुम ही छलांग लगा लो तुम ही किनारे खड़े हो जाओ बस इतना ही हो सकता है कि तुम अलग हो जाओ इस उपद्रव से तुम सपने से जाग जाओ जिंदगी किसे कहते हो तुम जन्म और मृत्यु के बीच जो है उसे तुम जिंदगी कहते हो महावीर कहते हैं उसे जिंदगी जो जन्म और मृत्यु के पार जन्म मृत्यु के बीच जो है वो जिंदगी नहीं एक लंबा सपना है जन्म के समय तुम सो जाते हो मृत्यु के समय जागते हो तब पता चलता है ये जिंदगी एक सपना थी खत्म ना होगा जिंदगी का सफर मौत बद रास्ता बदलती मौत रास्ता बदलती जाती मौत बद रास्ता बदलती एक जिंदगी खत्म हुई दूसरी जिंदगी शुरू दूसरी खत्म हुई तीसरी जिंदगी शुरू मौत सिर्फ रास्ता बदलती है जब तक कि तुम जाग के अलग ना हो जाओ इस धारा से इस मूर्छा और तंद्रा से नहीं महावीर ने इस देश को न तो दीनता दी है न दरिद्रता दी है हां यह हो सकता है कि महावीर को सुनकर तुमने जो समझा उससे तुमने दीनता दरिद्रता में अपने को आरोपित कर लिया हो महावीर ने तो तुम्हें महाजीवन का सूत्र दिया था महावीर का जो जीवन अस्वीकार है उसे इतना ही कहना चाहिए कि वो भ्रामक जीवन का अस्वीकार है और भ्रामक जीवन का अस्वीकार वास्तविक जीवन की बुनियाद है भ्रामक जीवन का अस्वीकार अध्यात्म की शुरुआत है और सत्य जीवन की उपलब्धि अध्यात्म की पूर्णता है